नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में बातें मुलाकातें जी हां आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे ऐसी शुभकामना करते हैं हम लोग और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं

जिनसे हम लोग बातें करेंगे दामोदर और और बहुत ही अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइजर है देश विदेश में अपनी जो है विशेष ये प्रोग्राम करते हैं किस तरह से अभी वर्तमान समय को देखते हुए एग्जीबीशन जो है ऑनलाइन भी किया जा रहा है तो वो कैसे किया जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग वो सारी बातें हम लोग उनसे सुनेंगे और आज के इस शो में सबकी तरफ से बहुत बहुत दामोदर शेनाय जी का स्वागत है <laughs>

जी कैसे हैं आप बढ़िया आज के इस माहौल में बढ़िया रहना ही अच्छा है सही बात है <laughs> और मैं चाहूंगा कि आप अपने थोड़ा परिवार के बारे में बताइए परिवार में फिलहाल मैं और मेरी पत्नी और एक मेरा दस साल का लड़का है तीनों बम्बई में रहते हैं और तीनों पत्नी मेरी चार्टेड अकाउंटेंट है और मैं अच्छा। वैसे तो प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ मैकेनिकल इंजीनियर

ओके ओके okay, okay. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसके साथ हमारे विक्रांत राय जी उपस्थित हैं उनका भी बहुत-बहुत दिल से स्वागत है आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे विशेष छोटे आर्टिस्ट बृंदा जी जुड़ गई हैं वृंदा जोशी तो मैं चाहूंगा okay. की आप अपना डांस परफॉर्म करे दामोदर चेनाई जी का स्वागत करें

आज आप से, से स्वागत करती हूँ स्वागत करती हूँ स्वागत करती हूँ तो तो अभी मैं जो डांस कर रही करी वेलकम वो आपके लिए शुरू हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शुरू कीजिए आपका ये टाइम है अभी <laughs>

ye amne ki kahe sun le se aa

ke jaisa hai sansaar hai tu meri yaadein ki ye jhenu aa saath tere ho em mai tu meri yaadein ki ye jhenu aa saath tere ho em mai ye aagayi ho

azure ke sita hai ke sita hai matu mare jaan nahi

शुक्रिया बहुत बहुत सुंदर आपने डांस किया और और ही अच्छा गीत था थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं दामोदर जी आपको कैसे लगा बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं हमारे सभी दर्शक मित्र जो हैं बहुत खुश हो रहे हैं और

ओमकार कड़वे जो नासिक से बिलोंग करते हैं और क्लासिकल uh, सिंगर और परफॉर्मर हैं उन्होंने भी आपको याद किया है और आपका वेलकम किया है इसके साथ ही संगीता जी ने भी मस्त लिख के भेजा है. है लेकिन रेडियो मधुबन को हमेशा सुनते हैं तो उन्होंने भी वेलकम लिख के भेजा है और विवाजी बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार जताने के लिए मौलिक भाई ने वेलकम दामोदर जी लिखा है और उसके साथ विभा कपानी लिखते हैं गुड जॉब

ब्रिंदा आपके लिए बहुत सारे कमेंट आए हैं विंदा करके लिखा है संगीता जी ने और क्लैपिंग फॉर ब्रिंदा <laughs> इसके साथ ही हमारे वेरी गुड जॉब आप सभी ने स्वागत किया है बहुत बहुत स्वागत है दामोदर जी का और मैं चाहूंगा कि आप लोग सीधे उनसे जुड़ जाते हैं अभी और बातें करते हैं खास करके किस तरह से उन्होंने अपना करियर जो है इवेंट मैनेजिंग का जो ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया है वो किस तरह से उनका करियर का एक नया

वो टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूं तो वो चीजें कैसे उनके जीवन में आए उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दामोदर जी आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपना जो है के बारे में थोड़ा कैसे ये सारी चीजें कर पाए <laughs> जैसे की मैंने बताया प्रोफेशन से तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग के डिग्री जैसे नॉर्मली एक टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो जी जी इंजीनियरिंग वॉज द प्रिफर्ड प्रोफेशन

तो उस इंजीनियरिंग के बाद मैंने लगभग 14 साल टेलीकॉम में में टेलीकॉम इंडस्ट्री मैं था उस दौरान काफी सारे रे, रे, जैसे टाटा एयरटेल और ट्यूलिप जैसे कंपनी में था तो, उ, उनमें मैं ज्यादातर मार्केटिंग और सेल्स प्रोफाइल में था तो मार्केटिंग और सेल्स जैसे कि आपको पता होगा की उसमें ज्यादा बिजनेस और क्लाइंट और क्लाइंट के साथ डील करना

और बिजनेस लाना एक्वायर करना वो ही मेरा चाहिए स्टार्ट होने से पहले भी लेकिन वो नहीं, नहीं, होता है ना कि बिजनेस फैमिली से तो नहीं था तो बिजनेस कहाँ से शुरू करे वैसे और उसके लिए जो पूंजी लगती है या ये लगती है वो कहाँ से आए तो वो एक ये चल रहा था लेकिन

कहीं तो एक स्टार्ट करने की इच्छा थी अराउंड साल पहले मेरी दीदी की कंपनी सिंगापुर में जो ये आईडिया पह... अच्छा अच्छा। अच्छा। तो क्यों नहीं जुड़ जाते तो वैसे अच्छा ये शुरुआत हो गई मुझे भी कहीं <laughs> तो ये टेलीकॉम से पॉज लेना था और जुड़ना था तो मैंने कहा की चलो पूरे इंडिया का मैं मैनेज कर लूंगा हैंडल करूंगा तो ये इंडियन बिजनेस एंटिटी

मैं मैनेज करता हूं और वहां तो इज इस <laughs> जी, जी, जी. करना इसके बारे में आपको पहले तो आइडिया नहीं था आपका बैकग्राउंड बिल्कुल दूसरा था तो फिर कैसे उसको आपने मैनेज किया क्या इसके लिए कुछ आपने ट्रेनिंग लिया या कुछ सीखा या

गाइड किया नहीं नहीं एक्चुअली जी वैसे तो एक ऑर्गेनाइजेशनल uh, स्किल्स जो है वो पहले से ही था कह सकते हो कि स्कूल प्रोग्राम्स वगैरह करते थे में वो लेवल के इवेंटली थे किय था लेकिन वो एक बिजनेस बेसिकली कोई भी एक रोल जो होता है वो आधर मार्केटिंग का होता है

या ऑपरेशनल्स होता है, तो तो तो ऐसे वर्टिकल्स वर्टिकल्स होते हैं ऑफ मेन कोई कोई बिजनेस बिजनेस बिजनेस हो हो लेकिन लेकिन अगर आप कोई एक वर्टिकल पकड़े तो आई थिंक जो कोई भी हो, लेकिन ये वर्टिकल्स लेके चल सकते तो जैसे मेरा डेवलपमेंट डोमेन था तो वो डोमेन आज भी है कि इंडिया में मैं नया बिजनेस एक्वायर करना या

नए बिजनेस को लाना ही मेरा का रोल है। अच्छा अच्छा अच्छा। <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा एक आइडिया था आपके पास उन चीजों को करने के लिए इसलिए आसान हुआ और चीजें बनती गई और शुरू शुरू में जो इवेंट आपने शुरू किए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए स्टार्टिंग में जो आपने शुरू किया काफी सारे इवेंट्स में से शुरुआत हुई जैसे अभी जो ऑनलाइन एग्जीबीशन था उसका पहले हम ऑफलाइन एग्जीबीशन जैसे एक ख्याल मन में था

जैसे इंडियन इंडिया में एग्जीबिशन होते हैं वैसे वहाँ पे भी हम कर सकते हैं मलेशिया में सिंगापुर में जैसे हमने किया है तो यहाँ के काफी सारे स्मॉल बिजनेस एंटिटीज को हम वहां लेके जाते थे तो ये 2014 में जो फर्स्ट एग्जिबिशन हुआ था तो सिंगापुर इंटरनेशनल इंडियन एक्सपो जो हमने वहाँ पे शुरू किया है

और उसके लिए यहाँ से जो एग्जिबिटर्स थे काफी एग्जिबिटर्स हैंडीक्राफ्ट गार्मेंट्स ये सेक्टर के तो तब मुझे से इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ पे काफी लोगों को वहां का मार्केट एक्सप्लोर करना है तो आप थोड़ा ढूंढिए आप लेके जा सकते हैं तो वो एक फर्स्ट ये था काफी कंपनीज को समझो वहाँ पे लॉन्च करना है इवेंट्स कई तरह के होते हैं तो वैसे एक एक क्लाइंट आते गए

और बिजनेस थोड़ा बहुत बढ़ता रहा वैसे <laughs> चलिए शुरुआत तो कहीं ना कहीं छोटे से ही हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो एक कनेक्शन बन जाता है तो हम लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं फिर वो ग्रोथ होता है अच्छा शेयर किया अपना आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और विक्रांत जी को मैं कहूंगा की एक बहुत ही अच्छा जो है गीत आप दामोदर शायद के स्वागत में सुनाइये है। कहते हैं कोशिश भी उम्मीद भी रख रास्ता भी फिर इसके बाद

थोड़ा सा मुकदर तलाश कर <laughs> जी. आ, आप आए यहाँ सु मेहरबान क्या कहें आपको हम हुए बेजुआ ये सभा हंस से

हो गई तरबत नूर से लग गया ये सम

रेडियो मधुबन की महफिल में लोग बिन बिनबुलाए आते हैं यहाँ स्वागत में फूल नहीं बल्कि बिछाए जाते हैं सर के लिए कुछ एक चंद लाइने जो दिल का हो खूबसूरत

खुदा ऐसे लोग कम बनाता है जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ऐसे लोग कम बनाता है जिन्हें ऐसा बनाया वो आज हमारी महफिल आया है स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम आप आए स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम

थैंक थैंक यू यू सो मच बहुत बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी ही प्यारा सा आपने वेलकम सॉन्ग सुनाया आशय करता हमारे सभी दर्शक मित्रों को और मौलिक जी ने आपको वाह वाह भेजा है बड़े प्यार कहना चाहती हूँ

सुनाइए सुनाइए <laughs> माँ सरस्वती के वरदान हो आप माँ सरस्वती के वरदान हो आप इस शो की खूबसूरती हुआ क्या बात है क्या बात है <laughs> <laughs> आइए आगे बढ़ते हैं और बृिंदा थैंक यू सो तो मच

और इसके साथ में फिर से दामोदर सिन्हा जी से, से बातें करेंगे हम लोग और जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं जहां पर हमारी युवा साथी बहुत सारी सुन रहे हैं देख रहे होंगे और कई बार जो है ना मार्केटिंग की बात आ जाती है और एक थोड़ा टफ लगता है कभी कभी और ये चैलेंज भी होता है कई बार नई चीजें बनाते हैं हम लोग तो मैन्युफेक्चरिंग आसान हो गया है लेकिन उससे मार्केटिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि कॉम्पिटिशन है पूरे मार्केट में तो रेट का भी कहो क्वालिटी का हो

पैकेजिंग का कहो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मार्केटिंग फील्ड में आप हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे युवा साथियों को इस फील्ड में वो थोड़ा रुके रहें और अपना जो है पहचान बनाने में कामयाबी मिले उन्हें इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे जी जो मैंने

चौदह साल में यही सीखा है कि मार्केटिंग का बेसिकली थंब रूल कोई नहीं होता <laughs> फैक्ट है ये मतलब बहुत सारे किताबें या मार्केटिंग के टिपिकल बुक्स पढ़ के या कोई एक्वायर नहीं होता मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें ज्ञान मिलता हो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा लेकिन एफर्ट और पर थोड़ा हार्डवर्क और जैसे आपने कहा फिर बाकी सब छोड़ देना चाहिए फैक्टर या इस पे लेकिन

मार्केटिंग इज बेसिकली आपको हर मतलब अपॉर्चुनिटी को एक टैप करना आना चाहिए कि आप, को ये, ये होगा, होगा। आप कोशिश करते रहेंगे की हर अपॉर्चुनिटी पे टैप करते रहे तो हो सकता है की वो जो आठवा नौवा दसवा दरवाजे जो आप खटखट आ रहे हो शायद वही आपका दरवाजा खुल जाए और वही आपको मंदिर तक पहुँचाए जैसे में यहाँ पे एक वाक्य तो ये करना चाहूँगा

जो मेरा फर्स्ट जॉब था उसमें लगभग चार पांच महीने गुजर गए थे कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं आया था मैं भी काफी हताश था तो एक दिन ऐसे ही मतलब एक नया लीड आ गया था मुझे कि चलो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो बहुत दूर था दूर वो दूर। मतलब काफी जहाँ पे हमारा ऑफिस था उससे तो जाने का वैसे तो कोई खास मन नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसे सोच रहा था कि चार महीने हो गए कोई बिजनेस नहीं है

तो ये ये ये नया कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसे थोड़ा जो होता है वैसे लेकिन आप यकीन नहीं करोगे ये लास्ट वाला ही मतलब फोर्थ मंथ के बाद का जो था वही जैसे मैंने कहा वही दरवाजा खुल गया और वहां से एक बिजनेस शुरू हो गई उस कंपनी तो मार्केटिंगली आप एफर्ट डालते रहिए हर हर जहां से कॉन्टेक्ट मिलते हो आजकल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है मार्केटिंग में जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है नेटवर्किंग अगर आपका मार्केटिंग अगर फील्ड है

तो आपको बहुत सोशल बनना पड़ेगा आप ऐसे नहीं, नहीं चल सकते कि आप दो लोगों से ही बात करोगे और दो में से एक आपको बिजनेस देगा जैसे रमेश जी ने कहा कि कंपटीशन बढ़ गया है प्राइसिंग ये हो गया है तो आपको कम से कम 20 लोगों के पास आपका प्रोडक्ट हो अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट में हो सर्विस में हो तो बीस लोगों के पास आपको जाना पड़ेगा और ऐसे थम रूल रखना पड़ेगा कि बीस में से शायद एक या दो आपका फाइनल क्लोजर तक पहुंचेगा प्रोबेबिलिटी रेशियो जो होता है वो बहुत ये होता है

कभी-कभी अगर आपका सही तरह से तो तो 20 20 से बीस में से में चार भी क्लोज हो सकते हैं तो मार्केटिंग की जैसे मैं समझता हूं। <laughs> सही बात बड़ी अच्छी बात आपने बताया मार्केटिंग का कोई रूल एंड रेगुलेशन या कोई ऐसा सटीक फंडा नहीं कि जिसे सीख ले और मार्केटिंग अच्छी तरह से कर ले <laughs> ये तो वैसे होता है की साइंस में आपका फॉर्मूला है की चार केमिकल एड कर लिए तो राइट

अब हाँ। मार्केटिंग में तो ऐसा कोई हो नहीं सकता है कि चलिए मैंने ये ये ये किया तो मेरा प्रोडक्ट बिक गया मार्केट में चाहिए नहीं है मतलब। <laughs> ये तो ऐसा है कि समंदर में उतर लेकिन उबरने की भी सोच डूबने से पहले गहराई का अंदाजा लगाओ <laughs>

बहुत तो जरूरी देखे है कि हमें चीजों को देखना पड़ेगा मार्केटिंग का कोई फंडा नहीं है लेकिन आपका मार्केटिंग करने के पहले ही आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे लगता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है प्रोडक्ट कहाँ और किस जगह पे इसकी जरूरत है तो उन लोगों के लिए आप बनाइए टारगेट ऑडियंस आपके रहते हैं टारगेट कस्टमर आपके रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप वो चीजों को कर पाएंगे और थोड़ा सा वही जहाँ टारगेट हो जाता है तो आप थोड़ा सा क्वालिटी एंड

प्राइस जो है आपका इकोनॉमिकल होगा तो निश्चित तौर पे लोग उसको आजमाएंगे और फिर आप अगर आपका क्वालिटी अच्छा है प्रोडक्ट अच्छा है और आप वो सारी चीजें उनके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो निश्चित आपका जो है मार्केटिंग अच्छा हो जाता है मशरत यही है कि आपको पहले सर्वे करना होगा वही चीज है की जो तो...

गहराई से आप उन चीजों को समझ ले और फिर आराम से धीरे धीरे आप उसको जैसे आपका बजट है उस अनुसार आप उन चीजों को करते जाएं और जैसे दामोदर जी ने भी बताया कि शुरू शुरू में तो उनको भी थोड़ा टाइम लगा पहले छोटे स्केल से उन्होंने शुरू किया फिर बाद में ऐसे ब्रॉड स्केल अब आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग

पहले एग्जीबिशंस ग्राउंड पे करते थे आज हम लोग एग्जीबिशन ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है क्या ये पॉसिबल है या पहले से और अभी में क्या अंतर डिफरेंस जो हम लोग कोविड के बाद इंडिया में ज्यादातर ऑनलाइन चीजे से हम लोग बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल नया चैप्टर खुल गया कोविड के कारण और साथ ही साथ हम लोग हर चीज अभी ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग इसके अंदर जैसे आप जैसे लोग पहले से करते हैं तो उनको पता है लेकिन जो लोग बिल्कुल नए है तो वो कैसे इसमें इस्टेब्लिश कर सके

और थोड़ा सा इसका जरूर बताइए हमें ताकि समझ में आ जाए कॉमन लोगों को का हो या ना हो आपको जाना ही पड़ेगा वो लाइन लाइन ऑफ बिजनेस में एक ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर कल मार्केट भी खुल गया अगर आपको उसमें ग्रो करना है तो आपको एक वन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जो कहते हैं

वो आपका ऑनलाइन रख के चलेंगे तो दैट विल बी एडिशनल आपके लिए रेवेन्यू सोर्स होगा तो जैसे पहले हम करते थे ऑनग्राउंड एक्टिविटीज करते थे तो एग्जीबिशन का ले लिया तो हमारे पास तीन सौ तो साढ़े तीन सौ एग्जीबिटर्स आते थे वो एक्चुअल हमारे कन्वेंशन सेंटर या एक एक्सपो में वेन्यू लेते थे वहाँ पे स्टॉल्स होते थे तो जैसे आप फिजिकल एक नॉर्मल एग्जिबिशन देखते थे वैसे ही होता था

वहाँ पे लोग आके एक्चुअल टच एंड फील का बिजनेस होता था, लोग देख के खरीदते थे लेकिन अभी जैसे ही हो या बहुत पेंडेमिक की वजह से जल्दी एक्सपीडाइट हो गया है जो शायद अभी पांच छह साल के बाद जो होना था वो अभी लोगों को आप कह सकते है मजबूरन या एक जरूरत हो गई है जैसे अभी हम भी on...

अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता तो शायद हम मधुबन में बैठ के इंटरव्यू करते थे आज हम यहाँ पे वर्चुअली कर रहे हैं तो वैसे ही धीरे धीरे टाइम होता है टाइम के वजह से जा नहीं पाएंगे वैसे करते करते शायद एक तीन चार साल के 25-30 परसेंट हर प्रोफेशन का ये ऑनलाइन की तरफ मुड़ेगा जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया वैसे ही बिजनेस भी ऑनलाइन तो एग्जिबिशन का ये अभी ऐसे है कि जो आप ऑनग्राउंड करते थे जैसे स्टॉल लगता था

उसमें जो जो आप उसमे थे हर तरह के आपके प्रोडक्ट रखते थे बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन में भी होगा आपको जैसे कन्वेंशन सेंटर या एक में आप जाएंगे तो वर्चुअल वॉक थ्रू होता है आप वैसे जा सकते हैं काफी मतलब एडवांस लेवल ऑफ आई टी सेटअप की वजह से इंटरनेट की वजह से टेक्नोलॉजी के वजह से आगे जाके अभी तक तो बहुत सारा फिर भी थोड़ा बहुत लिमिटेशन है

और आगे जाके ऐसे आपको लगेगा कि आप एक्चुअली किसी ग्राउंड में या कन्वेंशन सेंटर में आगे बढ़ रहे हैं फिर आप स्टॉल देख रहे हैं स्टॉल में आपको काफी चीजें दिखेंगे अभी जैसे ऑनलाइन में काफी स्टैटिक इमेजेस होते हैं फिर शायद ऐसे है कि काफी 360 डिग्री घूमने वाले इमेजेस दिखेंगे तो ये सब ग्रेजुअली हो रहा है अभी भी है उसमें वैसे है आप एक्चुअली प्रोडक्ट देख सकते हैं उनको जूम कर सकते हैं

तो काफी हद तक लोगों को जो बाहर बैठे हैं है सब तो, इंडिया के, तो उनको सबको ये प्रोडक्ट दिखता है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है फिर वो ले सकते हैं कि इन्हें सैंपल करके मंगाएं और उन्हें खरीदे वैसे तो उस तरह से आगे एग्जिबिशन हो या कोई भी फील्ड हो उसमें ऑनलाइन का ये एक जरिया होगा

जी जी दामोदर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो है मार्केट आपको थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है और देश विदेश में आप एक ही जगह पे बैठकर इन सारी चीजों को कर सकते हैं

और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक सीमित जगह पे लिमिटेशन नहीं है अनलिमिटेड आप सोर्स ऑनलाइन की वजह से आप मार्केट में जा सकते हैं देश विदेश में अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे ये और बताना है आप बताइए कि इंडिया में जो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड जिस तरह से मार्केटिंग किया जाता है क्या सेम प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड सेम चीजे विदेश में भी जब हम लोग मार्केटिंग करेंगे या ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है

तो हमको अगर बाहर से कुछ ऑर्डर आ जाता है तो उनकी रिक्वायरमेंट और वो क्या चीजें होती है इनफेक्ट के के अभी के एग्जीबिशन के दौरान भी हमारे काफी बाहर से हमने कंसल्टेंट्स बाहर के बायर्स बुलाए थे हमारे एग्जीबीटर को गाइड करने के लिए के क्या प्रोडक्ट्स आप ले सकते है तो इसमें एक बहुत बड़ा ये जानकारी मिली है

कि आप सिर्फ भारतीय लोगों के लिए प्रोडक्ट मत बनाइए क्योंकि भारतीय जो डायस्पोरा है अगर आपको बाहर भेजना है तो वो लिमिटेड मार्केट आपका होता है आप वहाँ के लोकल ऑडियंस के लिए भी क्या बना सकते हैं चाहे कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी में हो आप फूड रिलेटेड हो आप गार्मेन्ट रिलेटेड हो कॉस्मेटिक रिलेटेड हो लेकिन आप अगर लोकल पॉपुलेशन के लिए बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा ये होगा और क्वालिटी ऑब्वियसली आपको क्वालिटी और कॉस्ट

ये दो चीजें तो यकीन आपको ध्यान रखना पड़ेगा आज में ऐसे कम क्वालिटी के के दर्जे के माल बहुत ज्यादा नहीं बिकते तो उसी तरह से बाहर और भी कंस्टेंट है वैसे यूरोपियन मार्केट हो अमेरिकन मार्केट हो यहाँ पे आपको क्वालिटी कॉस्ट ये दोनों ध्यान रखते हुए उनके लिए क्या बना सकते हैं उनके टेस्ट क्या टेस्ट है जैसे क्या? ध्यान में रखते हुए

एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है और उस तरह से आपको है इन हमारे साथ में एक जुड़ी है जो गए आप आपके रेडियो चैनल के जरिए सभी को ये बताना चाहूंगा की ये पीओ जो है वो एक

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ये सपोर्ट करती है अगर आप एक्सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारे कुछ licenses लगते हैं जैसे जैसे लगता है और फिर आपके हर product category के हिसाब से जैसे आप अगर कुछ दवा वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए अलग सारे लाइसेंस लगते हैं एज पर कंट्री स्पेसिफिकेशन आप फूड प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए अलग थोड़े लाइसेंसेज लगते हैं गार्मेंट्स में वगैरह थोड़े कम लगते हैं तो हर कैटेगरी के हिसाब से

होते हैं पर काफी सारे गवर्नमेंट है वो काफी सपोर्ट करते हैं गाइड करते हैं इनके खुद के छोटे सेमिनार्स भी होते हैं तो जिन्हें एक्सपोर्ट रिलेटेड इसमें रुचि है वो ये सर्च कर सकते है उनकी कंपनी कहाँ पे है और उनके थ्रू आप

को काफी सारा गाइडेंस मिल सकता है इनिशियल लेवल का जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूं हमारे दर्शक मित्रों को भी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल रही है और हमारे दर्शक मित्र भी याद कर रहे हैं आपको और बहुत ही अच्छी तरह से अपना भावनाएं अपने विचार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे हम लोग

शुरू शुरू में कुछ ऑनलाइन चीजें शुरू करते हैं तो एकदम कैसे वो मेन हमारा क्या मकसद होना चाहिए क्या क्या चीजें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती देखिए अभी ऑनलाइन एक्चुअली नया रहा नहीं आप देखेंगे तो ऑनलाइन में काफी सारी कंपनियां बहुत सालों से कर रही है तो जैसे नए किसी को शुरू करना है तो इट स्टार्ट विध प्रोडक्ट आपका जो है आप मैं प्रोडक्ट रिलेटेड होगा तो प्रोडक्ट के अच्छे इमेजेस

जैसे आप आप नॉर्मल इमेजेस नहीं चलेंगे आपको प्रोफेशनली उसको शूट करना पड़ेगा वित अच्छे बैकग्राउंड के के साथ फिर कंटेंट कंटेंट जो होता है प्रोडक्ट बारे में क्या लिख रहे हो किस तरह से अट्रेक्टिव आप उसको uh, बता रहे हो क्योंकि जो बायर है आपका वो आपसे बात नहीं कर पाएगा आप वो, आपका प्रोडक्ट छू नहीं सकेगा तो आपको जो भी करना है डिजिटल इसके थ्रू करना है मीडियम के थ्रू

तो आप उस प्रोडक्ट को अट्रेक्टिवली इमेज बनाइए उसका वीडियो बना सकते हैं और काफी सारी कंपनियां इस क्षेत्र में भी यही से शुरू होता है की आपको आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पहले तो पैकेजिंग वो अच्छी तरह से करना पड़ेगा लोकल पैकेजिंग वगैरह नहीं चलेंगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट जब जैसे ही जाते हैं तो आपको पता नहीं की आप

बाजू के लोकल लोग देख देख रहे रहे हैं हैं या इंटरनेशनल देख रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी हमारा चल रहा है तो ग्लोबल है तो तो ये ये ग्लोबल यूएस में बैठे हुए भी ऑडियंस देख सकते हैं जापान में बैठे हुए भी या इंडिया में भी बैठे हुए सब सेम ही देख रहे हैं राइट तो आपका जो प्रोडक्ट इमेज है आपका कॉन्टेंट है वो एक ग्लोबल अपील का होना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ. है और फिर बहुत सारे उसमें

कैसे आप शॉर्ट एंड स्वीट में आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर सकते हो वो सब उसी में आता है। जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं कई बार चीजें होती है कि हम लोग जो इंडिया में जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो वहां भी सेल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा उस टाइप का मार्केटिंग के लिए जो चीजें जो पैकिंग का हो या फिर प्रोडक्ट का हो उनकी जो नॉर्म्स है उसको पूरा करना होता है

तो जब आप उस चीजों को पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है मार्केटिंग ऑनलाइन आपका आसान हो जाता है और एक बार आप सफल हो जाते हैं तो फिर <laughs> बल्ले बल्ले <हैं। laughs> तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि एक और बात पूछना चाहूँगा यहाँ की मार्केटिंग सिस्टम और वहाँ की मार्केटिंग में या वहाँ बिजनेस करने में यहाँ बिजनेस करने में क्या डिफरेंस आप फील करते हैं क्योंकि आप दोनों जगह जाते आते रहते हैं यहाँ पे कैसे है की ज्यादा थोड़ा पर्सनलाइज ये लगता है मतलब

लोग आपको बुलाएंगे चलो आप बैठिए चाय पानी पे बात करेंगे सब करेंगे थोड़ा पीछे ये होता है वहां पे कैसे है कि आप सीधा मतलब टू द पॉइंट करते हैं और फिर मोर ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड बात करते हैं वैसे इस तरह से है बाकी काफी थोड़ा घुमा फिरा के वैसे नहीं होता है नहीं। और uh, obviously, जैसे दे आर मोर फोकस्ड ऑन वॉट प्रोडक्ट यू ऑफर

बाकी सब तो चलते रहता है, एक uh, uh, मैंने जो, uh, देखा है हमारे यहाँ पे एज्यूम्ड होता है चलो चार दिन तो बोल दिया समझो कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है अरे भाई चार <laughs> दिन में दे दूंगा

फिर चौथे दिन पे बोले अरे नहीं सर अभी तो बना नहीं है अभी और तीन दिन दे दो। तो ये थोड़ा सा उनके समझ में नहीं आता है कि पहले से ही जैसे अभी हम सिंगापुर में तो एक छोटा तो उन ऐसे नहीं है कि सब बहुत फास्ट होता है जर्मनी में या सिंगापुर में या कहीं पे भी जैसे ऑर्डर बुकिंग होता था तो हमें डेढ़ महीने का फोर्टी फाइव डेज फोर्टी फाइव डेज हमें लगता था तो अरे बहुत ज्यादा है राइट फोर्टी डेज के बाद आप देखोगे ऐसे नहीं

करते हैं अरे दस दिन में दे दूंगा दस, दस दिन में करके वो फोर्टी फाइव डेज ही लग जाता है लेकिन दस दिन बनाते हैं तो ये थोड़ा सा <स्थाँग> सही बात है

चलिए दामोदर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी इंडिया में ऐसा सोचते हैं ना दस दिन पड़ा है यार दस दिन पड़ा है बहुत टाइम है तो वो जो मेंटेलिटी है, है, है वो मुश्किल कर देगा हमें राइट वो चीजें नहीं होनी चाहिए तो बिजनेस थोड़ा सा ये हो जाता है फिर लोग आपको सीरियसली नहीं ले पाते

वैसे इज़ नॉट राइट सही सही बात सही बात बहुत ही अच्छा आपने एक मैं कह सकता हूँ एक हमारा बिजनेस टिप्स हो गया पूरी तरह से सीक्रेट ऑफ द बिजनेस की आपको जब भी बिजनेस करेंगे तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर हो पैतालीस दिन है तो चालीस दिन में आप पूरा रेडी करके रखिये और एडवांस में भेज दीजिए वो चलेगा लेकिन

छियालीसवा दिन अगर आप बहुत अच्छा करके भी भेजेंगे तो आपका रेपुटेशन बिल्कुल नहीं रहेगा <laughs> तो इन चीजों को छोटी थो, छोटी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखना है हमारा बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और भी बातें दामोदर जी से करेंगे लेकिन इस बीच हमारे साथ मुंबई से जुड़ गयी है हाँ वृंदा कुछ बताना चाहती है आपके लिए कुछ बताना चाहती हूँ

मार्केटिंग मार्केटिंग में ची, में लेकिन हाँ। लेकिन आज लग रहा है, लेकिन आज लग लग रहा रहा है है है आपकी सोच है बहुत उच्च अच्छी <laughs> क्या बात ये आपके लिए चंद तालिया फिर से मेरी ओर से हाँ जयश्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप बहुत गाते हैं और सिंगिंग

हमारा जो तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के आप विनर भी रह चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि ये गीत इस छोटे से ब्रेक में सुनाइए <laughs> हमको मिली है पाला जी सी, की हमको करीब सी,

नसीब की नसीबली मा न हो शायद फिर जन्म मुलाकात हो न हो लग जा फिर हसीरा

Oh na no we'll, oh, shayet puris janam mein mulaqat ho na ho, pasand ki ham nahi, aaye ki baar baar, bahe.

हमराले सा रे सा आंखों से फेर के बारिश सा हो न हो शायद फिर से चल न मुनि मुलाकात हो दहु लख जा कले से से

बहुत बढ़िया बहुत मजा आता है थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत अच्छी आवाज है आपकी और आप इसी तरह गाते रहें रियाज करते रहें आप आगे बढ़ते रहें इस फील्ड में दामोदर भाई कैसे लग रहा है आपको <laughs> जी तो आइयो मैं और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग कभी फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है और कई बार हम लोग बिजनेस के लिए फाइनेंस नहीं है

इसीलिए नहीं करते हैं और फाइनेंस होते हुए भी कभी कभी हमारा जो है मार्केटिंग का ट्रेंड कहीं ना कहीं चूक जाता है तो भी गड़बड़ हो जाता है और कई ऐसे भी अनुभव है कि जीरो फाइनेंस से भी लोगों ने अच्छा जो है मार्केटिंग किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए <laughs> जी बेसिकली फाइनेंस तो जरूरी है लेकिन अगर तो आपका आइडिया अच्छा है आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आपके साथ काफी लोग जुड़ सकते हैं जिनके पास फाइनेंस दोनों तरह से होता है बहुत लोगों के पास आइडियाज या

मार्केटिंग लेकिन लेकिन बिजनेस फाइनेंस नहीं है इसलिए नहीं जा सकते हैं ये बराबर नहीं है कोशिश करनी चाहिए और जरूर आपको कहीं ना कहीं से ऑफकोर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक है काफी सारे संस्था है

वो सपोर्ट कर सकती है अगर आपके पास फिर लेकिन ये थोड़ा सा टिकी होता है जिनके लोन और ये रेडिली अवेलेबल है जो बेचारे पहलेबल है ही नहीं उनके सब दुनिया तरह के डॉक्यूमेंट्स और ये सब लेकिन उस वजह से बिजनेस में नहीं आना चाहिए ये भी

बहुत को ज करना पड़ता है वो करके ही आधा टेंशन में ये नहीं है तो भी ए, ए, लेकिन अगर वैसे कंडीशन में आजकल के मतलब पहले तो बहुत ही तकलीफ तक रहा लेकिन आज आप देखेंगे तो बहुत सारी अलग एवेन्यूज है जैसे वेंचर फंडिंग है सीड फंडिंग होता है

उड फंडिंग करके एक कंसेप्ट है जिसमें अगर आपके पास अच्छी आइडिया है ये है कंसेप्ट है तो मतलब काफी लोग मिलके उसे फंडिंग करते हैं तो, ये जी, जी. तो इस एंगल से भी सोचना चाहिए कि जस्ट क्या आपके पास फाइनेंस नहीं है हाँ आपका लेकिन कंसेप्ट आपका जो प्रोडक्ट हो उसमें वजन होना चाहिए आप वही जो मार्केट में ऑलरेडी चालीस आइटम पड़े हैं आप फोर्टी लेके आए और कहे की मेरे पास फाइनेंस नहीं है इसीलिए मैं तो वो नहीं होता है

और रही बात फाइनेंस है लेकिन बिजनेस में उतरने में से डर लगता है या ये है, तो वो वरना इस इस, तो कुछ इससे ही बढ़ेगा अगर आप एक्टिव बिजनेस में नहीं उतरते हो तो मैं तो ये तो कम से कम गुजारिश करूंगा की आप ऐसे जो नॉन ये है फाइनेंशियली वीक है उनको सपोर्ट कीजिए आप एक

तो इक्विटी स्टेक लेके या आप पार्टनरशिप करके वैसे कर सकते हैं आप पैसिव पार्टनर बन सकते हो सकते आपके पास है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है या आप नहीं करना चाहते हो उतनी भागदौड़ आप ऐसे किसी को प्ले कर सकते हो जो तो आपके लिए uh, you know, हो, और आप थोड़ा बैकिंग back, uh, हो तो ये भी एक और मैसेज आया है आपके लिए सवाल है अमृता प्रशांत लिखते हैं

How can we we know which online online site ensures quality product? Basically online sites reviews available तो buy back option give तो sellers details भी देते हैं तो सेलर अच्छा। का फोन नंबर है ईमेल है तो आप डायरेक्टली भी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो ऐसे अगर कोई जहाँ पे आप return भी कर सकते हो और

जो सेलर है उनका डिटेल मिलता हो तो वो एक ये होता है दामोदर तो तो जो जो हो। जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है इस बीच पानरंग अकबर जी दुबई से हमारे साथ जुड़ गए उन्होंने भी नमस्ते लिखा है और मनाधर जी ने वाहवा लिखा है वेरी नाइस जय श्री जी के लिए

मौलिक भाई ने भी जयश्री जी के लिए बहुत अच्छे लिख के भेजा है और विक्रांत भाई हमारे जो है नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा मशक्कत कर रहे हैं वो बैक स्टेज में आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे कोई बात नहीं विक्रांत भाई हम कोशिश करेंगे आप जैसे ही नेटवर्क आपका अच्छा हो तो मैं आपको जोड़ना चाहूंगा जयश्री जी मार्केटिंग के से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कोई सवाल हो तो जरूर आप दामोदर जी से पूछ सकते हैं और काफी समय से ये मार्केटिंग में है

तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड आगे पीछे <laughs> मैं एक आर्टिस्ट हूं तो इस हिसाब से मेरा जो इंटरेस्ट है वो अभी जो फिलहाल जो सबसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है और चल रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग हम्म तो ये इसमें हम लोग बहुत दुविधा में रहते हैं क्योंकि एक एक जन के पास जाते हैं कोई एक तरीके से गाइडेंस देते है तो दूसरे की कोई और कुछ बोलते है

तो एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग जो है आई एम अ सिंगर तो मैं मेरा प्रोडक्ट मतलब मेरा गाना सिंगिंग उसको मैं मार्केटिंग करना चाहती हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग ले डिजिटल मार्केटिंग ले के लिए मैं किसके पास जाऊ <laughs> मतलब ऐसे कोई तरीका है कि जिसके थ्रू मैं समझ जाऊंगी कि ये जेन्युन पर्सन है की मैं इनके साथ काम कर सकती हूँ बिकॉज इट्स फिनेंशियल में मैटर भी है ना <laughs>

तो इसके लिए थोड़ा जानकारी मिल सकता है क्या <laughs> <laughs> सही प्रश्न पूछा आप <laughs> आप जिस डिजिटल की बात कर रहे हो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो भी सिर्फ आप आगे का जो चीज है वो दामोदर जी क्लियर करेंगे कैसे फाइनेंस इसमें गेन कर सकते हैं <laughs> जी दामोदर भाई बताइए देखिए अभी ये जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक एस्पेक्ट रहा आपको प्रमोट करने के लिए हाँ। आपको आपके आपके सर्विसेस

तो इसमें आप पहले ये देखिए आपको इसमें दो तरफ होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रमोशन ऑर्गेनिक प्रमोशन में वो जो वो डिजिटल मार्केटिंग होगी या इंडिविजुअल होगा काफी से फ्रीलांसर्स भी कर रहे हैं काफी सारे एस्टेब्लिश प्लेयर भी है तो आप पहले तो उनसे ये पूछिए कि आप विदाउट पेमेंट मतलब ऑर्गेनिकली आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं आपके नाम को जैसे अभी जय दो गाना आपका है

तो आप इसको कितना लाइक्स बिना पेमेंट कहाँ कहाँ पहुँचा सकते हो पेमेंट देके के आप डिजिटल मार्केटिंग करवा के वो दिखाएंगे दे, आपको कि आपको 50,000 लाइक्स लाइक्स दिलवाया ये दिलवाया हाँ, हाँ. तो रेवेन्यू में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है, हो है। तो ऐसे किसी से जुड़िए

जो आपको कि बिना पे मतलब ऐसे नहीं है कि आप पेमेंट उनको नहीं देंगे लेकिन बिना हाँ। पे पे किए हुए इनिशियल लेवल पहले दस दिन आप मुझे दिखाइए वो आप दिला, दिखा ओके वो ओके करता है और उनके लिए भी चैलेंज है राइट कि मार्केट बहुत देखते हैं ये बहुत चैलेंजिंग है और ये आधा तो

90% बहुत बहुत लोगों लोगों को समझ में में ही नहीं हुआ है है है कर कर रहा रहा आपके फील्ड और भी कॉम्प्लेक्स क्योंकि बहुत लोगों ने तालियां देख लिया कुछ तो अगर मैं आप आप आप चाहेंगे कि आप, कोई आपसे गाना सीखे ये आप शायद हाँ, तो हाँ, करना पड़ेगा की उनको कुछ कि दे दीजिए दो हजार पाँच हजार एक

नीट इज में आपको थोड़ा success दे, उसके बाद में आप चलिए, जो भी है, सोशल के वो सब कर हम सकते? तो जाने का ही एक तरीका है मेरे ठीक, हिसाब <laughs> क्योंकि मेरे को दो दिन पहले ही जयश्री जी ने पूछा था

कि कैसे होता है इस मार्केटिंग तो हाँ। मुझे याद आ, मैंने बोला चलो आपसे डायरेक्टली पूछ ले <laughs> करता आपको ये जवाब थोड़ा जी, जुड़ है। जी मैं चाहूंगा की एक छोटा सा मुकड़ा हो जाए बढ़िया सा और <laughs> जी जी तो आ, मैं कोशिश करूंगा की जो भी सुनाऊ अच्छा सुनाऊ एक गजल हम तेरे शहर में आए

मेरी मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना है कहा मेरी मंजिल है कहा मेरा ठिकाना है कहा

सुबह तक तुझे से बिछड़कर मुझे जाना है कहां। सोचने के लिए इक रात का मौका दे दे क्या बात है। सोचने के लिए

मुलाक़ात मुला कामो का दीदे सिर्फ मुला कामो का दीदी का का हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह

नमस्कार आप सुन रेवान नाइन्टी पॉइंट फोर बातें मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुना है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया और आप गजल सुनाते हैं तो खो जाते हैं हम लोग <laughs>

और अच्छा लगता है जब हम लोग अपने सिंगर्स को यहाँ बुलाते हैं प्रोग्राम में हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगता है दर्शक मित्र भी आपको चाहते हैं बड़ा अच्छी तरह से तो ये एक फंडा है कि अपनी पहचान बनाना मार्केट में नाम हो जाए तो फिर काम भी हो जाता है आसानी से तो आप पहले स्टेप जो है आप पार कर रहे हैं धीरे धीरे ठीक है दीरे दीरे,

तो आइए फिर जाते जाते मैं दामोदर जी से पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं मार्केटिंग के अलग अलग फंडे हो सकते हैं लेकिन यही है कि आपका क्वालिटी प्रोडक्ट हो तो निश्चित तौर पे आपको मार्केटिंग ज्यादा करने की नहीं पड़ती है क्वालिटी प्रोडक्ट जब भी चला जाता है तो लोग समझ जाते हैं और ले लेते हैं तो थोड़ा सा अगर क्वालिटी नहीं है तो आपको मार्केटिंग ज्यादा करना पड़ता है <laughs> ये भी एक फंडा

बहुत बड़ा टिप है और चलिए आप दामोदर जी से बातें करते हैं जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे सभी दर्शक मित्र आपको बड़े प्यार से सुन रहे हैं देख रहे हैं तो उन सभी के लिए आप एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे बिजनेस में जो रुचि रखते हैं वो जरूर बिजनेस में ट्राई कीजिए ऐसे नहीं होता है की सक्सेस कम मतलब सक्सेस रेशियो कम है लेकिन वो सक्सेस बहुत मीठा होता है

और दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमारी कंपनी थ्रू नमस्ते भारत www .world जो किया है ये हमने इस मिशन से शुरू किया है कि जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के काफी सारे लोग जो पेंडेमिक के कारण पे उनका सेल नहीं हो पाया है काफी नहीं। नहीं। नहीं।

तो उन्हें एक मौका दिया है ये एग्जिबिशन में पार्टिसिपेट करने का तो तो अगर वक्त है तो ये जरूर साइट विजिट कीजिए मतलब पार्टी में, यूके में मैं अभी देख रहा था यूएस दुबई से भी आपके ऑडियंस है उससे आपके रिलेटिव में भी ये मैसेज दीजिए नमस्ते भारत डॉट वर्ल्ड विजिट कीजिए और वहां पर

लगभग 32 कैटेगरी के एग्जीबिटर्स हैं, साढ़े पूरा सौ हमारा जो प्रधानमंत्री का हमारा मिशन था वोकल फॉर वोकल उसी इसपे है और आत्मनिर्भर तो जितने भी हमारे भारतीय कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आर्टिफेक्ट ज्वेलरी

इसी सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट है और एक ये नमस्ते भारत जो मिशन है उसे भी हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होगा <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दामोदर जी हमारे साथ जुड़कर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आपने

अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही अच्छा लगा हमें मार्केटिंग के बारे में आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में आपसे शेयरिंग हुई और आशा करता हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूंगा जयश्री जी एक छोटा सा चार लाइने सुना दीजिए और कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो मिल जाए नदी तो समुन्दर की तलाश करो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से अब मार्केटिंग क्या कर है टूट जाए पत्थर

ऐसा शीशा हम सभी को तलाश करना <laughs> ये मार्केटिंग आई अब जाते जाते चार लाइनें जरूर आप सुनाइए जय श्री जी ओके ओके गजल ही पेश कर रही हूँ स्वागत छोटा एक मुकुड़ाई सुना छोटा सा या या, या

सलोना साजन है और hmm. मै जी है सलोना सजन है और मैं, मैं, मैं तुम्हारे की

छाया में सजन तुम्हारी रूप की छाया में सजन बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूं सलोना सा सजन मैं और मैं हूं <laughs>

थैंक यू जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद में बस इतना ही फिर मिलेंगे कल इस वादे के साथ आज के शो में हमारे साथ दामोदर सिन्हा जी जुड़े हैं उनके लिए ये चंदतालिया बहुत बहुत थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और उसके साथ विक्रांत जी आपने बहुत सुंदर गजल गीत सुनाया हमें थैंक यू आपका भी एंड जय जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया

बहुत ही अच्छा तो गजल आपने भी पेश किया थैंक यू चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही सभी हमारे दर्शक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सबके मन को तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से ऐसी उसको सजाए